वीरेंद्र तलवार का जवाब सुनकर सभी इन्वेस्टिगेटर्स चौंकोड़े सभी शॉक्ड रह गए। अगर सच में पीले फूल वाला स्कार्फ मीनाक्षी के पास अभी तक मौजूद है तो इसका मतलब कि असली किडनेपर वही है वाओ, उस स्कार्फ को हम सभी ने सिर्फ फोटो में ही देखा है। विक्रांत ने हंसते हुए कहा अच्छा क्या हम उस स्कॉफ को देख सकते है एक बार हाँ हाँ हाँ भाई क्यों नहीं आओ देख लो मिस्टर तलवार ने हंसते हुए कहा वो स्कॉ मेरी वाइफ के कमरे में रखा हुआ है जब से बीमार हुई है तब से तो नहीं लेकिन उससे पहले वो अक्सर वो स्कार्फ को पहनती थी जी जी जी <laughs> थैंक यू तलवार विक्रम ने कहा और फिर दो चार फॉर्मेलिटी वाले शब्द बोलने के बाद झट से फोन सर वो पीले फूल वाला स्कार्फ मीनाक्षी नेगी के पास अभी तक है तो इसका मतलब मीनाक्षी ने लेकिन वो कैसे सुनिधि ने बेहद कन्फ्यूज होते हुए कहा और इसका मतलब ये भी है की अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है कोई बीमारी नहीं है उसे अभी हम श्योर नहीं कह सकते विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अभी एक जगह से और मैं कन्फर्म कर लेता हूँ रुको इतना कहकर विक्रांत ने फिर से फोन मिला दिया इस बार उसने मिस्टर तलवार के घर पर तैनात एक पुलिस वाले को फोन किया और उससे यही सवाल किया कि क्या मिस्टर तलवार हमेशा मीनाक्षी के साथ रहते हैं क्या वो मीनाक्षी को लेकर खुद हॉस्पिटल जाते है विक्रांत के इस सवाल का जो जवाब उस पुलिस वाले ने दिया उससे विक्रांत का शक और भी गहरा हो उठा उसने बताया कि मिस्टर तलवार अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें घर पर रहने का टाइम नहीं है तो मीनाक्षी को हॉस्पिटल ले जाना तो दूर की बात है वो तो कभी कभी ऑफिस से ही घर ही नहीं आता है तलवार मतलब को आइडिया ही नहीं है की मीनाक्षी इस वक्त किस स्टेज में है और ये भी है की मिस्टर तलवार को उसके प्राइवेट डॉक्टर के बारे में भी कुछ नहीं पता है इसका मतलब साफ है की मीनाक्षी नेगी बहुत शातिर है अभी विक्रांति ये सब सोच ही रहा था की अचानक से जतिन के पास एक फोन कॉल आया उसके पास ये कॉल मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट से आया हुआ था वहाँ से पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही औरत का पोर्ट्रेट बनवा दिया गया है और इस पोर्ट्रेट मिलान मीनाक्षी नेगी से की जा चुकी है उसमें पता चला कि मीनाक्षी नेगी के चेहरे में और इस पोर्ट्रेट में सतासी प्रतिशत समानता है यानी किसी तरह से वो लोग भी कन्फर्म कर रहे थे की मीनाक्षी नेगी ने ही इस किडनेपिंग को अंजाम दिया ओके विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यह केस एक छोटी सी बच्ची की जान बचाने से जुड़ा हुआ है ऐसे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले विक्रांत को काफी सोच विचार करना होगा बिना सोचे समझे वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है विक्रांत भाई जतिन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अब इंतजार किसका कर रहे हो तुरंत चलिए मीनाक्षी नेगी को उठा कर लाते एक बार थर्ड डिग्री देंगे ना तो सब कुछ उगल देगी लेकिन विक्रांत अभी भी कुछ सोच विचार कर रहा था अभी मीनाक्षी नेगी को ऑफिशियली अरेस्ट करने का ऑर्डर देने से पहले उसे कुछ और चीजों का पता लगा लेना होगा भले ही मीनाक्षी नेगी का स्कॉफ मैच हो गया है उसका चेहरा मैच हो गया है लेकिन फिर भी अभी हम श्योरिटी के साथ उसे किडनैपर नहीं कह सकते मामला बहुत क्रिटिकल है एक लड़की की जान खतरे में हम इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते जिससे उस बच्चे की जान को कोई खतरा हो साथ ही वो रोहन नेगी भी जेल से भागा हुआ है उसके बारे में भी हमें सोचना है जतन ऐसा करो तुम जाकर गन ले आओ सिर्फ हम दो लोग चलेंगे वहाँ विक्रांत ने जतन की तरफ देखते हुए कहा वहाँ पहले से ही हेडक्वार्टर की टीम मौजूद है तो फिर यहाँ से फोर्स ले जाने का क्या मतलब है लेकिन सिर्फ हम दो लोग जतिन ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा हाँ भाई वहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ाने का क्या मतलब है पहले से ही वहाँ फोर्स मौजूद है अच्छा ठीक है ले आता हूँ मैं जतिन ने कहा और फिर वो तुरंत ही गन लेने के लिए यहाँ से चला गया इसके बाद विक्रांत ने रितेश की तरफ पलट देखते हुए कहा तुम एक काम करो थोड़ा इस प्राइवेट डॉक्टर के बारे में पता लगाओ और एक बार डॉक्टर मिल जाए तो फिर मीनाक्षी की हेल्थ कंडीशन थोड़ी क्लियर करो ओके सर करता हूँ रितेश ने जवाब दिया और फिर वो अपने काम में लग गया और सुनिधि तुम विक्रांत ने फिर सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा तुम थोड़ा मीनाक्षी नेगी के बैंक अकाउंट की डिटेल निकालो सिर्फ मीनाक्षी ही नहीं बल्कि रोहन नेगी का भी और मीनाक्षी नेगी के पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट डिटेल निकालो फटाफट करो इसे ओके सुनिधि ने जवाब दिया और फिर वो अपने काम में लग गई इसके बाद विक्रांत यहाँ ऐसी उठकर मीनाक्षी के घर जाने के लिए निकल पड़ा अभी वो ऑफिस ऐसी बाहर निकल ही रहा था की अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया ये मैसेज उसके बैंक से आया हुआ था उसके अकाउंट में एक लाख साठ हजार रूपए आ चुके थे अचानक से इतने पैसे वापस आने से विक्रांत को बहुत खुशी हुई उसे याद आया कि आज सुबह उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में चंद्रमा शब्द दिया गया था ऐसे में ये पैसे मिलना उसी कोडवर्ड का असर है लेकिन अभी विक्रांत इन पैसों के बारे में नहीं सोच सकता है अभी उसके दिमाग में एक बहुत क्रिटिकल केस चल रहा था इसलिए वो इन पैसों के बारे में बाद में सोचेगा अभी उसका पूरा ध्यान मीनाक्षी नेगी पर लगा हुआ था समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनाक्षी ने इस किडनैपिंग को किया कैसे होगा एक व्हीलचेयर पर बैठी औरत आखिर इतनी शात्र कैसे हो सकती है अगर उसने किडनैपिंग की है तो इसका मतलब यह है कि उसने रोहनेगी की जेल से भागने में भी मदद की है लेकिन कैसे कैसे किया उसने ये सब एक बच्चे की किडनेपिंग से लेकर रोहनेगी को जेल से भगाने तक के काम के लिए उसने कितनी प्लानिंग की होगी और वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसके लिए ये सब करना पॉसिबल कैसे हुआ विक्रांत के दिमाग में इस तरह के हजारों सवाल उमड़ रहे थे और वो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए काफी उतावला हो रहा था वो ऑफिस के गेट पर पहुंचा वहां वह जतिन गन लेकर पहले से ही पहुंच चुका था विक्रांत और जतिन गाड़ी में बैठे और मीनाक्षी निगी के घर की तरफ निकल पड़े अभी तक विक्रांत के मन में इस केस को लेकर काफी विचार उमड़ रहे थे उसके दिमाग में बार बार सुनिधि की कही हुई बात घूम रही थी ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर मीनाक्षी खुद के बीमार होने का नाटक कर रही है तो फिर उसे बड़ी सावधानी से यह सब करना पड़ा होगा जैसा कि अभी पता चला है कि मिस्टर तलवार ज्यादातर घर पर नहीं रहते और मीनाक्षी का ध्यान उसकी मेड मेड रखती है। 24 घंटे उसके साथ रहती है सिर्फ सोने के टाइम ही वो मीनाक्षी से दूर रहती है इसका मतलब ये है कि मीनाक्षी रात में उठकर सारी प्लानिंग करती है लेकिन किसी की किडनेपिंग करने की प्लानिंग इतना आसान काम नहीं है मीनाक्षी अकेले उसे रात में प्लान नहीं कर सकती है एक मिनट अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया रोको, रोको। हुआ हम पहुंचने वाले हैं बस। अभी क्यों रोका? जतिन ने बेहद घबराते हुए कहा मीनाक्षी कुछ भी करेगी लेकिन वो अपने मेट की नजर से बचकर कुछ नहीं कर सकती वो हमेशा उसकी निगरानी में रहती थी हाँ सही बात जतिन ने कहा मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही थी हमें मीनाक्षी के घर जाने से क्या मिलेगा अः भले ही उसका स्कार्फ मैच हो गया है और उसका चेहरा मैच हो गया है, लेकिन उसके आधार पर हम मीनाक्षी नेगी को किडनैपर थोड़ी किडने साबित कर पाएंगे लेकिन विक्रांत ने अपनी करते हुए कहा हम सीधे ही दुश्मन के गले में हाथ डालकर केस को खत्म नहीं कर सकते इससे कुछ नहीं होगा क्यों नहीं जतीन अपना सिर हिलाते हुए कहा हम एक बार ये साबित कर दे की मीनाक्षी अपने पैरों पर चल सकती है वो बीमार नहीं है तो फिर मिस्टर तलवार भी शॉकडर रह जायेंगे नहीं तुम अभी भी पूरी बात नहीं समझ रहे हो विक्रांत ने कहा तुम तो मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे अगर मीनाक्षी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए या ये साबित हो जाए की वो है, तो भी मेन प्रॉब्लम नहीं है। यानी मतलब फिर ने बेहद कंफ्यूज होते हुए कहा विक्रांत ने फिर जतिन से एक बेतुका सवाल किया जतिन एक बात बताओ अगर तुम खाना बनाने जा रहे हो तो खाने का आइटम कहाँ से लाओगे क्या बात कर रहे हो मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है जतिन ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अभी तुम मीनाक्षी नेगी एक घर मत चलो पहले मार्केट चलो विक्रांत ने जत्न के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा